आध्यात्मरामण युद्ध कांड सर्ग शृण्ति भक्त्या मनुज सश भक्त पठे द्वा पितुष्टमा सामनोति मनोगताशु मुच्चते पातकोटवीक्षणा जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है रामिषे कम प्रयत हो धनाभिलाषे लभते महदनम पुत्रा पुत्रषी सुतमारीमत प्रानोतिमाणमादी पठन चुनौति योध्यात्मिकम संहितापदम थत्न्विज्यारिभि प्रदर्शि व्यपेत दुखो विजयी भव नृप जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस रामाभिषेक का एकाग्र से श्रवण करता है वह महान संपत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्र पुत्राभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है वह सतपुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है जो राजा इस आध्यात्म रामायण का श्रवण करता है वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुख से छूट कर, विजय लाभ करता है स्त्रियों सुन्णी अतिराम संहिता सुता पूजिता बंध्या लभते स्वरोपिण कथा भक्ति युता सुनोती स्त्रियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती है उनकी संतान चिरजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती है तथा जो बंध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है श्रद्धा युणिया विजित्यकोपम चथा विमत्सर दुर्गा सर्वाण् विजित्य निर्भयो भवे सुखी राघव भक्तिशह्युता जो मनुष्य क्रोध को जीत कर ईर्षा रहित हो इसे पूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त अवगुणों को जीत कर निर्भय सुखी और राम भक्ति से संपन्न हो जाता है <coughs> सुरा समस्ता अपयांतुष्टताम तो विघ्ना समस्ता अपयांत आध्यात्म रामायण माधिणाम इस आध्यात्म रामायण का आरम्भ से ही श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं उनके संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त हो जाती है रजस्व लाभा राम तत्परा श्रृणोति राय पुत्र प्रसूते ऋषुभम चिरायुषम पतिव्रता लोकसुपूजिता भवे तो यदि रजस्वला स्त्री भगवान राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती है पूजे ये भक्त नमस्कुर्वती निश पाप मुक्ता विष्णु परम पदम जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं अध्यात्म रामचरित कृष्ण तृण्वंति भक्ति जो पुरुष इस संपूर्ण आध्यात्म रामायण को भक्त भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से ही पढ़ते हैं उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं राम एव परब्रह्म तस्म तुष्टे खिलात्मे धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षाराम यद्यधिक्षति तद भवे भगवान राम ही परब्रह्म है अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है स्रोतभ्यमे नहीं तद रामणमंडित आयुष्यम आग्यक कल्पकोट्य घनाशन देवास्वे तुष्य ग्रहास महर्षयः रामायण सेवणे तृप्यं पितरस्था इसलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नित्य नित्यपूर्वक श्रवण करना चाहिए इसका श्रवण करने से समस्त देवगण संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हैं आध्यात्म रहाणंभी अद्भुत वैराग्य विज्ञान युतम पठंती श्रृणव लिखती ये ना भवस्मुनर्भव भवत् आलो्य अखिलशि असत्द्यारक ब्रह्मतंद्रावो विष्णुरह मूर्तिर विजा भूतेश्वर उधत्याखिलसारिद संेपत प्रस्फुट प्राह जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन आध्यात्म रामायण को पढ़ते लिखते अथवा सुनते हैं जिनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार उपनिषदों का संग्रह रूप जय भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपने प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप से सुनाया श्रीमद्ध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे सौरस